कृष्ण बचनामृत परिच्छेद बयालीस पानीहाटी महोत्सव में कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं दिन का एक बजा है आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है तारीख 18 जून अट्ठारह सौ तिरासी ईस्वी संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बाँध कर खड़े हैं श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं चारों ओर हरिध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बताशे लुटा रहे हैं श्री नवदेप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे के एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे यह राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है प्रतिवर्ष महोत्सव होता है इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपा प्रेम का स्वाद लेता रहता है हमें पता तक नहीं लगने देता आज तुझे दंड दूंगा तू चूड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर श्री कृष्ण प्राय प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे राम सबेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए श्री कृष्ण को प्रणाम कर वही उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी आए राकाल मास्टर राम भवनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे गाड़ी मैगजिन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते पर आई जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुँचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री राम कृष्ण जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक एक अकेले ही उतर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवदीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं समाधि की दशा में कहीं वे गिर न पड़े इसलिए नवदीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं चारों भक्तगण हरि ध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बताशे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अर्धबाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं फिर बाह्य दशा में आकर बेगाने लगे भावार्थ हरि का नाम लेते ही जिनकी आँखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे आए हैं श्री राम कृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे भावार्थ गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नौदीप डावा लोल हो रहा है संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंगाई जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है संकीर्तन कारों में से कुछ ही लोग श्री राम राधा कृष्ण के मंदिर में घुस पाए हैं अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं कीर्तनानंद में बिल्कुल मस्त हैं बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों पर पड़ रहे हैं आंगन के भीतर बारम्बार हरिद्धनी हो रही है वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों में उच्चरित होने लगी गंगा पर नावों से आने जाने, जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरिबोर हरी बोल कहने लगे पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नरनारी सोच रहे हैं किन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हो छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं भक्तगण बड़े यत्न से श्री राम कृष्ण की को बाहर लाए श्री राम कृष्ण श्री मणिसेन की बैठक में आकर बैठे इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देते हैं श्री राम कृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवदीप गोस्वामी ने उनको अलग से जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया कुछ देर बाद राम राकाल मास्टर भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए भक्तवत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं